व्यसनम बहु कुर्या व्यसनम बहुत कहा था विद्वत इच्छा की अल्पभोगम कुरिया विद्वत इच्छा के वजह से अल्पभोग जरूर हो जावे किंतु वह व्यसन नहीं हो पाएगा तब बताए व्यसन क्या चीज है तो टिका में कहते व्यसनम विपदी भ्रंशे दोषे कामज को कामज और कोपज दोष है क्या है व्यसन और भ्रंश विपत इत्यादि नाम नामकों प्रकार के तो बता दिया था हमने कामज दस के कामज विपद भ्रंश सुंदरता आक्षिकता कुशनता जार कर्म नृत्य गायन वृद्धा भाषण मद्रादी सेवन ये दस कामज जन्य दोष है और क्रोध जन्य, जन्य दोष क्या आज्ञा है उसके लिए बताया पुष्टि कर्म साहसिक कष्ट मात्सर्य द्वेष, कपट गाली और कामहानी। ये क्रोध है। अब इनको समझने के लिए समझना पड़ेगा विपत्त क्या चीज है विषमादिशु आसक्ति तथा आनंदानुभूत विषय वियोगे यित्त दुख कारण तद विपत् विषयादिशु आसक्ति विषयादिशु आसक्ति ये विपत्त एक प्रकार का विपत्त है कि विषयों में आसक्ति होना दूसरा विपत का लक्षण बताया तथा तो आनंदानुभूत विषय वियोग जिन विषयों से आनंद का अनुभव हुआ वो विषय का जब वियोग होता है तो जो दुख होता है उसका नाम विपत् आनंदान वियोग है। ये दुख कारणं तर आनंद अनुभव विषय दुख कारण विपत्त आनंद की कामना है वो आनंद न मिटे और क्या करें आनंद जिस विषय से प्राप्त हो तो विषय का वियोग हो गया अब आनंद कांस बना रहेगा काम जन विषय आनंद से उपभोग के आनंदर विषय का वियोग से जन्नी जो दुख है उसी का नाम विपत्त दो विपत्त का अच्छा लक्षण बताया एक तो विषय आदि में आसक्ति ही विपद है और दूसरा विषिजन आनंद के अनुभव उत्तर काल में उस विषय का वियोग जो चित्तगत दुख है वह भी है भ्रंश क्या चीज है भ्रंश हा, पतन हेतु तो पार्थक कारण निम्नतादि कारण च्रंश पतन का कारण पृथकता का जो कारण और निम्नतादी का कारण तीन बता दें ना एक तो पतन का कारण मैंने आप जहां भी हैं वहां से गिर रहे ऐसे कर्म कर रहे हैं जिससे आप गिर रहे हैं नीचे जा रहे ब्राह्मण है लेकिन ऐसा कर्म कर तो शूद्र के योनि में जाने लगता है कर्म कर रहा है वो भ्रंश हो गया तो दूसरा लक्षण बताया पार्थक कारण वैसे ही परमात्मा से बिछुड़े हुए हैं और पिछड़े ने लायक कर्म करते जा रहे हैं और भी हम परमानेंट पिछोड़े ही रह जावे, ऐसा घटिया कर्म करेगा तो क्या होगा उसका भी नाम भ्रंश और तीसरा निम्नतादि का कारण स्वयं से अन्यों के अपेक्षा से प्रतिस्पर्धा करते हुए घटिया काम कर दिया निम्नतादि का कारण होता जो कर्म है इसी इसको भी भ्रंश कहते हैं ये भी कामजन ही काम कामजन्य विपत्त दो है कामजन भ्रंश तीन प्रकार उसके बाद काम कामजन्यू तीसरा जो व्यसन शोभन बुद्धि कामना है तो हर चीज में आपको लगता है ये भी सुंदर है वो भी सुंदर है वो भी सुंदर है ये भी चाहिए वो भी चाहिए वो भी चाहिए दिमाग में लगा रहता है अब बच्चों को ले जाओगे बाजार में तो होगा यही होता है ना बच्चे कहेंगे ये भी चाहिए वो भी चाहिए वो भी चाहिए, वी चाहिए। जो भी जिगेगा सब उनको सुधरी लगता है अच्छा ही लगता है उन्हें क्या मालूम है उसमें क्या गड़बड़ी क्या नहीं है उसके लायक भैया ने यह भी मालूम नहीं रहता है, मांगता है वहां मेलाओ में चले जाते तो बच्चे क्या मांग गुब्बारा मांगेंगे पी पी पी करने वाला मांगेंगे कुछ आवाज करना हल्ला होना कुछ होना चाहिए तो स्वर बेस्वर क्या मतलब है उनको आवाज हो रहा पी पी कर रहा है तो उसको बजाते रहेंगे भर बजाते क्यों उसको अच्छा लग रहा है भले बेस्वर है कुछ भी तो सुंदरता यह भी कहाजोष है किसी भी विषय में सौंदर्य की भावना शोभन बुद्धि जगना यह बंधन कांड बन जाता है क्योंकि जिससे शोभन बुद्धि जग गई उसको चाहने लगोगे जो भी विषय आपको अच्छा लगता है आप फिर उस अगली इच्छा क्या होती है कि मुझे प्राप्त हो और प्राप्त करने के लिए हर तरह के चार सौ विषय करने को तैयार हो जाओ तो पतन कांड बना की नहीं पना इसलिए वो भी व्यसन कोटि में डाल दिया शोभन बुद्धि या सुंदरता की जो बुद्धि विषयों में वह भी व्यसन कोटि में है अभी कौन सा व्यसन कामज व्यसन में सब आ रहा है और चौथा आक्षक जुआ जुवा खेलना जुआरी अनेक प्रकार की जुआएं खेलते हैं ताश खेलना नहीं पहले जब एक दूसरे जैसे खेलते थे पासा खेलना और आजकल क्या करते हैं हो? होता है ना इमली का बीज उसको रगड़ देंगे इधर सफेद हो जाता है उसको बना खेल के खेलते रखते हैं जब पत्थर ये, तो ये पत्थर पत्थर लेंगे तो पत्थरों से खेलने लग जाते हैं यहाँ पैसा रखेंगे उसमें जुआ अनेक प्रकार से जुआ खेला जाता है ये जुआ खेलना ये भी क्या है कि व्यसन है ये किसी ज्ञान के प्राक्रम में इच्छा प्रार्थ की वजह से उसके अंदर जब जुआ खेलने की वो खेल भी लेगा लेकिन व्यसन नहीं बन और दूसरे में क्या होगा एक बार के अला हारेगा तो सोचे चलो कोई बात है पचास रुपये तो हारा अगले बार सौ रुपये जीतूंगा और सौ भी गया तो सोच चलो अगले बार पाँच सौ जीतूंगा ऐसे करते करते घर द्वार सब बेच देगा लेकिन वो छोड़ेगा नहीं और उसका नाम व्यसन काम व्यसन है एक ज्ञानी में नहीं होता परम की वजह से इसकी इच्छा जग गई और खेल भी लिया किसी शुग्न बुद्धि हुआ तो किसी को एक निम्नकोट क्रम करेगा तो उसका व्यसन नहीं बनता ऐसा ना करना ये ज्ञानी के लिए ये व्यसन बन जाएंगे और कर्म करने के बावजूद भी व्यसन नहीं बनेगा ज्ञानी में और पिशुनता इधर को उधर लड़ाई झगड़ा करना चुगल चुकल चुगली नारद जी का एक नाम है पिशुन नारद जी का एक नाम है पिशुना जो इधर को उधर करते थे ना वो वहां की खबर यहां थी यां की खबर वहां थी दोनों को लड़ा दिया दुनिया लोग कल्याण के लिए लड़ाते थे और आजकल जो निष्बे को स्वार्थ नहीं कुछ नहीं फालतू को लड़ा के तमाशा देते वो व्यसन है लोक कल्याण के लिए करना व्यसन नहीं है और स्वार्थ के लिए करना या बिना मतलब झूठे कर देना ये भी पाप है वो व्यसन है विष्णुता ये भी काम मुझे है और जार कर स्त्री सम्मान करने की चेष्टा जार जामगुनी नृत्यों को देखना काम चल क्यों कामना तो का आज वो नंगे नाच दिख रहा है ना वहां पर उसको देखने जाते हैं बहुत लोग आजकल टीवी देखते न्यूज के बहाने देखते क्यों बीच में एडवर्टाइजमेंट आता है उसते हैं न्यूज से कोई मतलब नहीं में एडवर मे नंगे रहते वो देखने के लिए देखना और बाना बनाएंगे हम सुन रहे हैं ये जो वेशन है नृत्य भी एक व्यसन हो गया जैसे राजसीन नृत्य भरतनाट्यम देखिए इसे भगवान की लीला हो रही है, है ना ऐसा चीजों को देखना वेशन नहीं है रजगुणी तमुनी नृत्य को देखना वैसन है कामजन व्यसन है इसे गायन भजन गायन कर रहे हैं तो अच्छी बात है और दूसरी जो है कविताएं गाई जा रही है, जिसमें है, है, हैं जिसमें रसिकता है स्त्री का वर्णन इत्यादि गलत चीजें हैं और उन चीजों को प्रेम की गायन हो रहा है वो सब नहीं सुनना चाहिए वो वैसा नहीं और नृत्य हो गया गायन हो गया वृद्धा भाषा व्यर्थ बोलना ये सब की बीमारी है सब के अंदर बीमारी रजोगुनी बीमारी है व्यर्थ का बोल देते हैं किससे बोलना क्या बोलना कितना बोलना इसका कोई हिसाब किताब नहीं लो आदमी को बोलने से पहले सोचना चाहिए मैं किससे बोल रहा हूं अपना स्तर उनका स्तर समझ लेना चाहिए मैं इससे बोल रहा हूं तो मुझे किस तरह बोलना चाहिए किससे बोलना निश्चय हो जाएगा तो इसी के किस तरह बोलना इसके साथ क्या बोलना है कौन सी बातें बतानी कौन सी बातें नहीं बतानी है ये समझना चाहिए और कितना बताना है अनावश्यक ज्यादा बताते तो रोक तुमको खाएगा वृथा भाषण जो होता है यही संसारी को तो महान दुख करने वाला विशेषण देखा जाए जो शादी हो जाता है ना लड़का लड़की को सारी बात बता देता है मैंने ये किया मैंने वो किया मैंने ऐसे किया तो वैसे किया तो सारी बता देता है और जिंदगी भर वो ताने मारती रहती फिर तुमने ऐसे किया था तुमने वैसे किया था तुम तो वैसा था तुम वैसा था वो हमेशा सुनाती थी जिंदगी भर बर्फाएगी फालतू तो क्यों बोला तुमने जब वो तुमको अपनी करीबी कोई बात नहीं बोल रही थी इतने बॉयफ्रेंड थे पूछो कभी बोलेगी पत्नी और क्या जरूरत बोलने की मैंने अमुक लड़की के साथ व्यवहार रखा था हमारे इतने गर्ल्स थे क्यों बोलते अनावश्यक बोलता है जिंदगी फिर सुनना पड़ता है तो ऐसे ही था चरित्र था और तारे मारे इसीलिए अनावश्यक किसी से भी बोलना कहा डॉक्टर की पत्नी अत्यंत प्रया होने पर उससे भी व्यर्थ बोलना नहीं चाहिए कुछ भी फालतू बात बताया एक में उल्टा तीर मेरेगा आपके ऊपर पड़ेगा जरूर पड़ेगा गुरु शिष्य में हो जाता है शिष्य उल्टा तीर मार देते गुरु को आप नहीं सकता और गुरु बड़ा पानी में गुरुओं को भी आगे चरणों से बड़ा संभाल के बनाओ आग के चरणों में श्रद्धा तो है नहीं चल सुन गया सुन ले गुरु जी कोई बात नहीं उल्टा हम ताने नहीं मारनी चाहिए उल्टा कुछ सुनाना नहीं चाहिए ये बुद्धि ही नहीं आजकल शिष्य में ना तो इसीलिए उन लोगों से बड़ा बोलने में बड़ा समझ के बोलना पड़ेगा क्या बोलना कितना बोलना हाल तो बोल दे तो हंस जाएंगे मनोरंजन के लिए भी मजाक भी नहीं कर सकते उल्टा हो जाएगा वो भी इसीलिए आजकल बड़े गुरुओं को जितने बड़े बड़े गुरु सबको हाई ब्लड प्रेशर होता है बीमारियाँ होती है क्यों क्या करे वो छेड़े से हंसी मजाक भी नहीं कर सकते हंसी नहीं सकते हंस ही निकले मुश्किल गुरु जो हंसते हैं ऐसे हंसते हैं दिखाते हैं इसी है। गद्दी में रहने गौबीस घंटा गाना भी, भी तो मुसीबत है।, है तो इसीलिए ये सारी चीज कहते क्या ये वृद्धा भाषण जो होता है बहुत दुखदायी होता है और अंत में है जो सब जानते हैं कामजन्य मधुरादि की व्यसन मदुरा पीना तमोग हार मांस मछली खाना है ये सारी चीजें जो है मैथुन विषय वेश्या, विचारिता वेश्या, ये सारी चीजें आ थी। गई यदि विचार मल ले लिया है मैथुन के लिए इसलिए आधी का आधी आदमी जितने भी इस प्रकार के रजोगुनी तमोगुनी कामजन्य व्यसन है वो सब ग्रहण कर लेना है दस प्रमुख प्रकार बता क्रोध जन जो गड़बड़िया होती है वो सबसे पहला ले रहे हैं पुष्टिकर। पुष्टिकर उन्हें कहते हैं जो आप लोग तंत्र मंत्र करते क्रोध आएगा किसी पर गुस्सा है क्या करे आप बड़ा आदमी है बलवान है आप कमजोर है तो क्या करोगे मुझे तो मार नहीं सकते थप्पड़ एक थप्पड़ हो तो दस थप्पड़ मारो तो गली में ठैक देगा तो क्या करेंगे वहां मंत्र तंत्र करेंगे जाकर गुस्सा चला वो पुष्ट क्रोध जन बिना क्रोध का आदमी दूसरे के हानि पहुंचाने के लिए तंत्र मंत्र तो कर ही नहीं सकता अंदर किसी के प्रति भयंकर गुस्सा हुआ है और प्रत्यक्ष रूपे में उसे बदला नहीं ले पा रहा है तो परोक्ष रूप में बदला लेने के लिए पुष्टिकरण के लिए क्रोध है पहला दूसरा साहस जब बलवान है तो क्या करे? गुस्सा है तो दुर्बल को पीट देगा वही पे वो सास करोड़ा है रजौनी सास इनमें कहीं भी हम साप्तिक चीजें नहीं देना ये कामज और क्रोधज है और काम कर दोनों रजुगुण वाला है इसे सारे रजुगुणी और मामला है बोल रहा तुम सात अच्छा अच्छा काम किया भले बचाया किसको औरत हो जो कुछ भी हो लेकिन किसका जान बचाया वो साहसिकीकरण और यह साहसिक जो स्वार्थ के लिए क्रोध जन्य है और तीसरा कष्ट कार से दूसरे को पीड़ा देना मानसिक कष्ट शारीरिक तो साहस किस हो गया मारपीट कर दिया इसलिए मानसिक कष्ट देना उल्टा से बोलेगा उसके गाली दे देगा मन में उसको चुप करे को बात ताने मारते हैं लोग वचन सबसे भयंकर होता है सारे बाण सहन कर सकते हो लेकिन कटाक्ष पूर्ण वचन सहन नहीं होता वो चौबीस घंटा बार बार याद आएगा और व्यक्ति को कई बार मालूम नहीं तो स्वभाव में रहता है कटाक्ष पूर्ण वचन करना स्वभाव में है वो हर व्यक्ति को कटाक्षपूर्ण वचन बोलते हैं चुभने वाली बात ही क्या है और की बात ऐसे रहते जो जो भी वो बोलते लगते चुभेगा ही क्योंकि वाणी में वो आ ऐसे है गुड़ और किससे कुछ ही बोलेंगे और मजाक भी करेंगे ना वो भी लगता है उल्टा हमको बोल रहा है मजाक भी बाण लगेगा किस, -किस वाणी का प्रभाव होता है इसे ऐसे लोगों बिल्कुल मौन रहेगा तब करो हिस्सा इस, इस जन्म में ये सोचो मेरी वाणी या किसी जन का पाप क्यों से ऐसी है तो मेरे को किसे बोलना ही जिससे कुछ ही बोलो उल्टा ही सोच रहा उल्टा ही समझ रहा है लगता है बाढ़ो ही तब करना पड़ेगा ये जो होता है कष्ट देना और मात्सर्य भाव मत्सर दूसरों के गुण और उत्कर्ष को लेकर के प्रतिस्पर्धा की भावना द्वेश ये सुप्रसिद्ध है कपट छल कपट ये भी प्रसिद्ध है और गाली देना संस्कृत में भी गाली हिंदी में भी गाली को गाली बोलते हैं संस्कृत में भी गाली ही बोलते हैं गालियां देना माँ बहन की गाली देते दे हैं, दे। और अंत में आता है क्रोध जन्य है कामहानी जो व्यक्ति क्रोध से किसी भी प्रकार वार करता है तो निश्चित रूप से अपनी कामना की हानि जरूर क्रोध से आप कोई चीज को पा नहीं सकते क्रोध से हमेशा नुकसान कुछ भी नहीं पा सकता व्यक्ति क्रोध तमोगुणी क्रोध से व्यक्ति कुछ भी हासिल नहीं कर सकता वह हर तरीके उसको नुकसान ही प्राप्त का ये आठ प्रकार का क्रोध दोष है अनिकात विपरी भ्रंशे दो गिना करके दोषे कामज को पजे ज दोष कोपज दोष कोपज बने क्रोधज दोष क्रोधज दोष ये दस और आठ अठारह प्रकार का दोष है जिस पर हर साधक को बड़ा विवेक से सजगता पूर्वक विजय पाना पड़ता है जब तक इन दोषों से मुक्त नहीं हो सकता है व्यक्ति तब तक साधना में सात्विकता नहीं आ सकती सात्विकता नहीं आती इसे बहुत जरूरी है और में उसकी जगत मिथ्यात्व ज्ञान की वजह से कर्म की इच्छा से उत्पन्न इच्छाओं के द्वारा कामज और क्रोधज ये व्यवहार हो भी जाते हो तो वे व्यवहार नहीं बनता व्यसन जनइए पूर्व पक्ष कहते हैं नहीं चाहे ज्ञानी हो चाहे ज्ञानी हो उससे कर्म हुआ व्यवहार हुई है तो उससे व्यसन जरूर होगा भोगत द्वारा कर्म भोग व्यसन अपी जनिए कहते नहीं व्यसन उत्पादक कर्म नहीं है तो बुद्धि तो, तो व्यसन और संस्कार वासना को पैदा करेगा सत्य तो बुद्धि नहीं है तो न संस्कार न वासन न व्यसन भोगे ना प्रारब्धम कर्म ही यते भोगद्य सत्ता भ्रांत्या व्यसन तयते चरितार्थ भोग से चरितार्थवाम चरितार्थ हो गया है आते वो कुछ पैदा करने समर्थ ने पहले हमने जवाब दे दिया किस से? भुना हुआ चना से वर्जित बीजों की दृष्टांत से बता दिया था वो खाने लायक रह गया उत्पन्न करने लायक नहीं उसे ये जो प्रारम है केवल भोग मात्र के लिए रह जाता है और अगो उत्पन्न नहीं करता यह हम पहले कह चुके हैं उसी को दोबारा करे भोगे चरितार्थकता भोग के तरह वे कर्म चरित्त हो चुके हैं अब उस कर्म में इसलिए कोई और उत्पन्न करने का सामर्थ्य नहीं है एक हेतु और दूसरी हेतु वास्तव में व्यसन कौन पैदा करता है कहते हैं कर्म से सत्य जो है पैदा नहीं होता व्यसन संस्कार या वासना जितने भी कर्म करो उस कर्म से संस्कार कर्म से वासना या कर्म से व्यसन जो पैदा होता है वह कैसे होता है भोक्तव्य सत्यता भ्रांतिया भोक्तव्य विषय में का भ्रांति से व्यसन तत्र जायते तत्कर्म विषय तो व्यसन उत्पन्न हो जाता है सत्यत् भ्रांति नहीं है मिथ्यात्शय है तो व्यसन उत्पन्न नहीं होगा प्रारब्ध कर्ण भोग मात्र हितुत्ता न व्यसन जनक्यथ प्रारभ कर्म भोग का कारण होने से व्यसन गई हो सकता कुथस्तन में जन्म और कैसे परिवसन की का उत्पत्ति होगा इतभोक्तरा तस्वीन विषय उस विषय के बारे में व्यसन पैदा कर देता है सत्य भ्रांति और वही भ्रांति को और स्पष्ट करके समझा रहे व्यसन हे तुम भ्रम दर्शेती व्यसन के कारण भी भ्रांति को ही दर्शवा क्या भ्रांति है कोई विषय का भोग करते हो उस विषय के बारे में आपके मन में क्या रहता है उस पर निर्भर यदि ऐसा आपके मन में है तो आपको उस विषय के में भ्रांति दुर्भ्रांति समझ लेना कैसा विचार मां विनश्य भोगो वर्धताम उत्तरो मां विघ्न प्रतिबद्ध नो धन्योस्म चार बात सबसे पहली बात जो विषय भोग हो रहा है आप चाहते विषय का नाश ना हो माँ विनश्य तु वे पहली इच्छा और दूसरी इच्छा वर्धदाम उत्तरोत्तराम ये और बढ़े और बढ़े और बढ़े चाहते बढ़ते ही रहे घटे नहीं जो है वो मिटे नहीं और जो है वो और उत्तर, उत्तर बढ़ते रहे तीसरी बात मान लो वो नष्ट नहीं हो रहा है बढ़ भी रहा है इन बीच बीच में कोई ना कोई विघ्न आ रहा मजा नहीं आएगा ना मेरे उसको भोग में इसके माविक ना कोई विघ्न बाधा पैदा न करे उस विषय भोग में कोई विघ्न बाधा न क्या हो एगा? बड़ा बुरा लगता है सबको गाली होगी आप डिपार्टमेंट को बिजली विभाग को गुस्सा हो जाओगे इतना बढ़िया आना आता उससे तो उधर वृद्धि हो रहा है सब कुछ है लेकिन विघ्न आना यह सबसे बड़ा आपत्ति है ओ भी नहीं चौथा विघ्न भी नहीं है वृद्धि भी हो रही है विषय भोग निरंतर प्राप्त है अपने आप क्या मानोगे अस्मत धन्य इस विषय भोग से मैं अपने आप को धन्य समझ रहा हूं कि चार कोटि है भ्रम का विषय भोग संबंधी भ्रांति जो कि इस भ्रांति की वजह से आपके अंदर क्या होता है संस्कार वासना व्यसन माँ विनश्यतुम पाला अयम भोगो मा विन और अयम भोगो वर्द उत्तर उत्तरो माँ विघ्न प्रतिबद्वंदो धन्योस्म अस्मत विषयादि भ्रम ये भ्रम चतुष्कोटिक स्थिति में होता है और यह भ्रांति ही व्यसन का कारण है कर्म मात्र व्यसन का कारण नहीं भोग मात्र भी व्यसन का कारण नहीं है कि भोगोत्तर काल में भोग समकाल में ये जो विचार मन में आ रहा है ये जो भ्रम हो रहा है ये विषय संबंधी निश्चय आपके अंदर उत्पन्न होता है यही व्यसन अयम भोगश्यो पहला दूसरा ऐसा उत्तरोत्तर वर्धता यह उत्तरो उत्तर तीसरा विघ्नाश्चीन माँ प्रतिबद्धनोध इस भोग का प्रतिबंध न होवे आरंभ में अस्मादेव भोग अहम धन्य कृतार्थो रूपो प्रभो भवती मैं धन्य हूँ मैं कृतार्थ हो गया इस विषय भोग से ऐसा जो मानना है यही भ्रम है प्रसन्नता उससे व्यसन हुआ करता है प्रसंगा से परिहार उपाय प्रास व्यक्ति पूछता महाराज इस व्यसन के परिहार क्या है इससे हम कैसे बचेंगे रजोगुणी तमुगुणी जो कर्म है और इनसे होने वाले जो सत्य बुद्धि आ जाता है सत्य बुद्धि को लेकर व्यसन जो पैदा होगा इससे हम बचें कैसे? तब कहते हैं ये मन में निरंतर विषय विचार लाना चाहिए उसको काटने के लिए ये विचार पैदा करना पड़ेगा कौन सा यद भावी न तद भावी भावी चेन्न तधान्य था चिंता विषभ बोध भ्रम निवर्तक जो भोग है बोध है वो भ्रम का निवर्तन कौन सा बोध यद भावी न भावी जो न होने वाला हो वो कभी नहीं होएगा तुम्हारे तो वजह से कुछ हुआ ऐसी बात में समझे हम को कुछ हो? मैंने ये किया मैंने प्राप्त मैं धन्य हो गया अरे कहा जो ना होने वाला हो तो इस संसार में कभी हो नहीं सकता और जो होने वाला है उसे आप मिटा नहीं सकते तो hmm! हो के रहेगा इसलिए मैंने क्या किया मैंने कुछ पाया ही नहीं झूठिया बीमार है और आप करें माविशु हरी विनाश होने वाला है तो आप रुक लोग हैं और जिसका विनाश चाहते हो और जिसके विनाश न, न होने वाला हो तो आप उसे विनाश नहीं कर सकते। इसीलिए आपके चाहने से कोई चीज होता तो है नहीं जो होना है सो होगा जो नहीं होना है सो नहीं होगा चाहते हैं चीज का विनाश न हो उसका विनाश जरूर होगा और जिस चीज का विनाश नहीं चाहते हैं उसका विनाश जरूर होगा और जिसका आप चाहते विनाश हो गए उसका विनाश होगा ही नहीं दे देखोगे या आपकी साधना हो रहा है तो जगह छोड़ दो और कोई रास्ता नहीं या तो अपने तपो बोलते उसको भगाओ जो साधना बाधक बन रहा है नाश करो उसको लेकिन यदि ले ले उसका नाश लिखा ही नहीं है तो आप उसे नाश करने नहीं तो क्या कर नहीं सीखोगे तब बल आपका उसके कर्म को बांधने के लिए नहीं था आपका तब का लक्ष्य क्या था पहले ये देखने लायक है ना बात कि आपने तपस्या उसका नाश के लिए किया था तो फिर आप अन्यथा प्रयोग करना चाह रहे हैं तो परमात्मा उसको नहीं देगा अरे आपका मेरे तप भंग करने के लिए पर तो किसको भेज जाए तब तो क्या कर लोगे ये तो बड़े बड़ों के साथ होगा और तप गया विपरीत प्रयोग करने वालों का भी मानहानि हुई भयंकर नुकसान कौशिक महर्षि अपने बोल से देखा चिड़िया को जला दिए कर दिया ना गुस्सा आया उनको लूप देखा भस्म हो गया क्या नतीजा निकला सारा तप का नाश हो भाई भिक्षा में गए गुस्सा होने लगे तो औरत बोली तो डांट दी मुझे चिड़िया समझ देगा मेरे को खड़ा रहो मैं चुपचाप बिछा कर इतनी हिम्मत कैसे आई औरत को उसकी तब कहा गया तब तब हो गया यही होता है क्यों समझियो तब पति व्रता थी उस समय पति को भोजन खिला रही थी वो चिल्ला रहा था बिछा बिछा बिछा कर भिषण दे बोल रहा वो परोस रही है छोड़ के कैसे आ जाएगी बाल ने आई वो नाराज होने लग गए तब उसे सुना दिया उसके तप महान था इसका स्वामी सेवा महान था बताओ इसे अपने तप का कहा कैसे प्रयोग करना चाहिए यह भी विवेक होना चाहिए इसे अनहोनी को होने के प्रयास नहीं कर सकते आप होने वाले को रोक भी नहीं सकते आप उनका तप नाश होना था इसलिए वैसी घटना थी यह नहीं तप को प्रयोग किया नाश करने के लिए बल्कि उल्टा है उनके तप नाश करने के लिए परमात्मा ने कौवा को भेजा तो उनके हंकार कैसे मिटेगा तो तो तब अहंकार ठंडा हो गया जीरो पे पहुंच और पहुंच गए थे एक सौ पांच डिग्री बुखार इतनी अहंकार बढ़ गया था जीरो पे पहुंच गया यह सब परमात्मा हम लोगों को जगाने के लिए करवाता है कि किसी का वचन नष्ट वचन के माध्यम किसी में परिवर्तन नहीं आ रहा है का मतलब क्या है आपका तपोबल खराब नहीं है लेकिन आपके तपबल का अहंकार तोड़ने के लिए से आप रहा है। तो ऐसा भी है जब अभिशाप देते हैं उसका कोई असर ही नहीं होता ये नहीं कि आपके अंदर कोई तपोबल नहीं है बल्कि आप तप का दुरुपयोग कर रहे हैं परमात्मा को सचेत करने के लिए आपका वचन को मिथ् कर दिया ताकि अहंकार टूट जाएगा तब का अहंकार तो करना पड़ेगा वो तो, तो, तो ब्राह्मण तो को प्राप्त कर चुके थे ब्राह्मण थे क्षत्र नहीं रहे थे तो कैसे मानेंगे धनुष उठा करके ब्राह्मण होकर क्षत्र का कारण है इसे ब्राह्मण का कर्तव्य है यदि अपने कोई बाधक पहुंचे तो क्षत्र से निवेदन करे हमें तंग किया जा रहा है तो आप आओ और हमारी रक्षा करो इस राजा से गए मांगे राम आज भी क्या होता है अब ब्राह्मण वैसे भी कमजोर होते हैं तो क्या करें कोई गुंडे को पालेंगे या पुलिस के पास जाएंगे आजकल तो क्षेत्र तो पुलिस है ना उनके पास जाएंगे भाई आओ बचाओ ये क्या हो रहा इसलिए ये सारी चीजें कहते हैं यद अभावी न तदभावी भावित क्षेत्र इति चिंता अयं बोधा ये चिंता बोधारूपी जहर को नाश करने वाला यह ज्ञान है इस ज्ञान को लेकर के अपने भ्रम को निवृत्त कर देना चाहिए करेगा जो निर्णय ने ने हो गया आपकी दिमाग पक्का बैठ गया जो होना है होके रहेगा जो नहीं होना है होने वाला है नहीं मैं क्यों सोचू नाम नाश हो उसके नाश होना है तो होगा नहीं होना है तो नहीं होगा फिर मेरी चिंता करने से क्या फायदा होगा इसे मैं वो चिंता करना ही छोड़ दूंगा माँ विनय जब पहला चीज छूट गए तो अपना सारे खत्म हो जाएंगे यहां महाभिनय त्याग दोगे क्यों त्याग रहे हैं आप क्योंकि निर्णय ले लिया यद भावी न तद भावी यद भावी चेतना तद था ये निश्चय कर लिए आप ये छोड़ दोगे ये चीज का नाश न हो इच्छा करना आप छोड़ देंगे तो भ्रम निवृत्त हो गया इसे कहते हैं तन्ना अयोग्य जो होने अयोग्य तेद कभी होने का नहीं भविम योग्यम चेत जो होने योग्य तत्था न भवे वह नहीं होगा ऐसा हो नहीं सकता अर्थ अवश्य ही रहेगा इव रूप चिंता बोधा चिंता क्या थी इदे श्रेय कदा भविष्य इदम्ट कदा निवर्तिष्य है इतम आदि चिंता एवं स्विष्ट पुरुष से नाशे तुवाद विषम इधम चिंता विषम हंत चिंता विश न चिंता क्या थी यह मेरा श्रेय कब प्राप्त होगा और यह मेरा अनिष्ट कब निवृत्त होगा ये जो चिंता थी ये चिंता ही जहर है जो कि आपका नाश का कारण बनता है अर्थात चिंतन जहर को नष्ट करने वाला बोध होना है हो करेगा नहीं होना है तो कभी नहीं होने वाला ऐसा जब बोध है एवं भूत तो स्वयं भ्रम निवर्तक चिंता मिटा करके आपके अंदर हुआ जब ध्यान को निवृत्त करने वाला है पूर्वोक्त भ्रम से निवर्तक करता है अविशेष एक व्यसन अपन इत्याशं कहता है महाराज ठीक है मान ले रहा हूँ लेकिन ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है विद्वान भी तार कर्म से विषय भोग कर लेता है अविद्वान भी अपने कर्म से विषय भोग कर ले रहा है इन विद्वान में भोग को पैदा नहीं करता अविद्वान में भोग व्यसन को पैदा करता को है ये कैसे हो रहा है व्यवस्था हमें समझ में नहीं आई तब सिद्धांतिकता है विपरीत ज्ञान सत्व सत्ताभ्याम प्रसिद्धि ये सब ज्ञान के अधीन है जैसा ज्ञान है वैसा आपको फल होगा कर्म या भोग आपको कोई फल देने वाला नहीं है आप उसके साथ जो संबंध है ज्ञान आप जो ग्रहण कर रहे हो उस पर मिलेगा समय पर भोगे व्यसनम भ्रांतो ग बुद्धवान अशकर्थस संकल्पाद भ्रांत व्यसनम बहु समय भोगे भोग समान होने पर भी व्यसनम भ्रांत गच्छेत् न बुद्धवान जब भ्रांत पुरुष है उसमें व्यसन को पैदा करता है और जो विद्वान है उसके अंदर व्यसन को पैदा नहीं करता भ्रांत के अंदर व्यसन क्यों पैदा हो रहा है भ्रांति से व्यसन बहु क्यों कहे अशक्य आर्थ संकल्पा संकल्प क्योंकि मूढ़ता पूर्वक जो असंभव है उसी कल्पना करके बैठा हुआ है इसलिए उसके अंदर व्यसन बन जाता है अशक्य आर्थ से अशक्य अर्थ का वो जो नहीं होना है उसको करने के प्रयास कर रहा है और जो होना है उसको करने के लिए कुछ नहीं कर रहा है उल्टा चल रहा है इसीलिए वह भ्रांत पुरुष है उसके अंदर व्यसन बन जाता है बुद्धवान मान ज्ञानवान ज्ञानी भ्रांति कदम वैसा ही उत्तम तो तो, भ्रांति व्यसन कारण क्यों है क्योंकि अशक्य अर्थ संकल्प है और विवेक के अंदर अशक्य अर्थ संकल्प नहीं है इसको भी दिखा रहे विवेक ने तद अशक्य अर्थ का अब प्रति निश्चय क्या है माया महत्व का निश्चय है अरे तो मिथ्या है विषय कोई भी विषय है जब तुरंत उसके दिमाग में आज नहीं मिथ्या है संकल्प करेगा नहीं ऐसा हो वैसा हो रहे ना रहे ना सो ना हो फर्क क्या पड़ेगा उसको कितना देर टिकेगा मायावी का, माया का चीज आपको चिंता है उसकी? तीके तीके? क्या उसकी ठीक है ना टिकेगी क्या फर्क पड़ना है जब आप जानते ही मायावी का बना है वह चीजें मिथ्या है इसे कुछ भी फल होने वाला है नहीं यथार्थ सुख मिलने वाला है नहीं इसे टिके ना टिके नाश हो ना हो आप उसकी चिंता नहीं करते उसके संकल्प नहीं करते हैं न प्राप्त करने का न रक्षा करने का तदगत ज्ञानी सारा संसार के समस्त संसार का ही प्रति उसके अंदर क्या है मिथ्यात्व है आते प्राप्ति के लिए प्रयास नहीं रक्षा के लिए प्रयास नहीं लेकिन प्राप्त क्या होगा भोग करने से चुकेगा नहीं प्राप्त का भोग चुकेगा नहीं क्योंकि प्राप्त से प्राप्त हो गया है तो भोग होगा लेकिन रक्षा करने का प्रयास नहीं करेगा प्राप्त करने के लिए भी प्रयास नहीं रक्षा करने के लिए भी प्रयास नहीं तीसरा उसके लिए क्या करते हैं भगवान का जब मैं करता हूँ क्या करो ये तो करता ही नहीं प्राप्त करने के लिए प्रयास ज्ञान ही न प्राप्त प्रयास कर रक्षा करने प्रयास करता है तो कौन करेगा फिर तब भगवान का जब मैं अब प्राप्त की प्राप्त और प्राप्त की रक्षा के दोनों काम मैं करूंगा ज्ञानी का ज्ञानी के लिए सदा वो करते हैं योगक्षेम और क्या आपके प्राथकर में क्या क्या भोगी आप वो आपको देते रहेंगे और क्या देंगे आपके प्राथकर के कुछ नहीं दे सकता ना ना ज्यादा ना कम ज्यादा का सवाल नहीं कम का सवाल नहीं जितनी उतनी ही मिलेगी नहीं अज्ञानी नहीं पाता अज्ञानी तो पुरुषार्थ भी कर रहा है संकल्प भी कर रहा है दुनियार कर्म कर रहा है अज्ञान कुछ करता नहीं लेकिन वाला ही मिलता है। तो तो तो लेकिन है, है। उसको भी नहीं मिलता न उसी कर्म में ऐसे खास नहीं सोच रहे उसको इस दिन तब पहले कराया भगवान ने और उन्हें भगवानी सुधारों को दौड़े दिया भाभी को दिया सुधाम को कुछ नहीं दिया इच्छा किसकी थी पत्नी की थी सुधामा की तो इच्छा ही नहीं थी वो जाना भी नहीं चाहता था जबरस्ती भेजा गया वहां जाकर भी इसने बोला ही नहीं वो, जबान नहीं खोला क्यों आए बताया ही नहीं बस आपसे मिलने आया बोला मांगा ही नहीं उसको कहा भगवान ने जिसने मांगा था तो उसको दे दिया तप था सुदामा वचन था तब इनका था पति जब तप करता है उसका फल तो पूरे परिवार को मिलेगा पुण्य का भागी सभी होते पाप के भागी नहीं होते सिद्धांत है आपका पुण्य सबको जाता है को लेकिन आपके पाप किसी को नहीं जानता ये व्यवस्था है क्योंकि आप जो पुण्य कर रहे हैं उससे सहयोग दे रहा है पत्रवच्छन तो दे रहे मैं कौन, कौन देखा? देखा? अब की की <laughs> <laughs> <laughs> की बात कहा है, तो सुदामा की बात थी? <laughs> सुदामा की बात सुदामा सुदामा होती थी है अब देखो हम लोग भी हमने देखा अपने घरों में भी देखा हुआ है वो तो पूरी नहाने गए हैं उससे पहले वो नहा लेती सगरे उठ कर दुनिया में तो आजकल यहाँ तो उल्टा क्रम देख रहा हूँ लेकिन वहां ऐसे हमने अपने घर पे कभी नहीं देखा पहले पत्नी उठेगी नहा धो लेगी पूजा की सारी तैयारी करती है, पूजा घर को साफ करके पूरा सारी तैयारी फूल फाड़ सब जल जल सब तैयार कर जब तक तो वो नहा गया है उससे पहले सब रेडी है और नहा गया है सीधा अपने पूजा में बैठेंगे तैयारी तो किसने करा खुद ने करा क्या तो उसका पुण्य का भाग नहीं मिलेगा उसको उसके बाद जैसे वो तैयारी हो गया पूजा करने बैठे वहां अंदर रसोई में चले जाएंगे। अब भगवान की भोग की तैयारी का काम है नहीं तो भोग पत्नी है, है। ये हम लोग ने अपने आंग कौन से देखा हो बड़े घरों में और उससे पहले कुछ खाती पीती बड़ा आश्चर्य होता सवेरे चार पौने चार बजे उठना 9 बजे तक पानी के अलावा कुछ नहीं देते 9 बजे भगवान के भोग लग गया उसके बाद अपना चाय पानी हम के लिए पहना देते थे अलग रख देते थे तुम लोग खाओ पीओ स्कूल जाना है जाओ सब करो लेकिन अपना नहीं लेते कभी भी मुँह में नहीं डालते आजकल ऐसे उन्हें बहुत कम ऐसे देखने में मिलता है घरों में लेकिन ऐसे लोग आज भी हैं नहीं ऐसी बात नहीं आज भी घरों में तो ये जो प्रथा है इस धर्म पत्नी के वजह से जो तप कर रहा है पति उसका पुण्य तो उसको है ही है, और पत्नी को इसलिए मिलती है क्योंकि उसके तप्य पूरा स्वयोग उसका है सारी तैयारी वो कर रही है इसे उन्हें भी हिस्सा मिलेगा और पाप में तैयारी करके नहीं देती बंदूक बना करके फट करके नहीं दे रही है तो पति बोले चला जाओ वहां मार क्या पाप का तो अपने अकल से कर रहा हो उसकी तो तैयारी पत्नी करके नहीं देती यानी इसने शास्त्रो समझ के कहा पुण्य का भागी परिवार होता है आपके भागी नहीं तो हमारी वैदिक परंपरा इस तरह की रही है पुण्य की सारी तैयारी में हर पुण्य कर्म के जो भी तैयारी होगी उसे पूरी सहयोग देती थी पत्नी और पाप कर्म में कभी साथ नहीं देती थी यहां रावण तक देखे रावण कितने पाप करता था इन पत्नी हमेशा टकती मत करो तो बोलती थी वो रामायण साफ वर्णन युद्ध करने जा रहा है तिलक तो लगाई उसने परंपरा को निभाने के लिए उस समय भी कही अब भी वक्त है आप सीता को दे दो कहानी खत्म हो जाएगा जाएगी धर्म पत्नी भी कर्तव्य पाप से रोकना है सहयोग देना दूर की बात तो यदि उसकी जानकारी में आ जाए मेरे पाप पति पाप करने जा रहा है उसे रोकना उसमें कर्तव्य ये वही सनातन धर्म की प्रक्रिया है परिवार संचालन सुदामा के तप में उसकी भी पूरा हाथ थी ऐसे नहीं है इसलिए भगवान ने उसका इच्छा पूरा किया और सुदामा की जो इच्छा थी वो उसको पूरी हुई भगवान का दर्शन मिल गया जो चाहता था तो दूर था उस इस बहाने उसको मिल गया बुद्ध आस्था उपसंहर भुंजानोपिना संकल्पे व्यसन माया महत्व भोग भोग का और भोग विषयों के प्रति माया महत्व जानने के बाद आस्था में उपसंहरण अपनी आस्था को कर लेते विषय में से कोई आस्था नहीं होती है आसक्ति नहीं रह जाती है अतंजानों न संकल्पम करुते भोगते हुए भी वह संकल्प करता नहीं है अत व्यसन कुत वह व्यसन कैसा हुँ? इसे उत्पन्न नहीं हो सकता आस्था माया महत्व का ज्ञान होने पर भी भोग तो सुख दे रहे ना। उस के से उसके अंदर जो संकल्प चलना चाहिए आस्था को तो उपसमार कैसे हो जाएगा इत्या संख्य बहुविध दोष दर्शनाद इत्यास उस सुख में भी वह दोष को ही देख रहा है वो जानता है ये वे क्षणिक है।, है ये तो क्षणिष गोकर्ण भागवत भाग महात्म भाग में आता है देहास्तम अभिमतिम त्यजत्व जाया सुता दिश ममता निशम जगदिदम क्षण भंग निष्ठम राग रसिको भव ये उसके अंदर चिंतन रहता है ये जगत है देह अस्थि मांस रुधिरे अभिमतिम त्यजत्व हदे शरीर हाड़ मांस खून के पुतला में अपने अभिमान को त्याग दो जाया जायादिश ममता पत्नी पुत्र आदि जो संपत्ति सारा इन सभी त्याग दो तो। मैंने अहमता और ममता को त्याग तो। क्यों त्यागो त्याग जगद इधम क्षण भंगठ देव को ये सारा जगत कैसा है क्षणभंग आज है कल खतम कल खतम खतम नष्ट होते जा रहा है कोई चीज चिक नहीं रहा है देखो इस बात को और वैराग्य राग रसी को भव भक्ति निष्ठा में अनुराग रखो उसी के रशा स्वादन में रहने वाले बनो और भगवान शंकर की भक्ति करो कल्याण कर होव भक्ति निष्ठा भाव में शंकर भगवान उनकी जो भक्ति करो इसलिए कहते हैं कि वो भोग में क्या देख रहा है क्षण भंगुरता देख रहा है सुख में भी क्षण भंगुरता को देख रहा है अतएव उसके अंदर संकल्प सुख की भी ही? नहीं हो सकती तो व्यसन कैसे पैदा होगा व्यसन पैदा नहीं हो सकता हैचनात्मक दृष्ट नष्ट जगत पश्यन कथम तत्रुरज्य कथन कथम तत्रुरज्र इंद्रजृश स्वप्रिय सदृश इंद्रजा विसदृश अहसा सलो स्वृसदृश इंद्रजा है इंद्र